के पी टेक में आपका स्वागत है दोस्तों ओप्पो ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन फोन ओप्पो एफ थ्री प्रो फाइव लॉन्च कर दिया है और इस बार कंपनी ने बैटरी के मामले में कुछ बड़ा करने की कोशिश की है आजकल ज्यादातर यूजर्स की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि फोन जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है ऐसे में ओप्पो इस फोन ने सात हजार की बड़ी बैटरी लेकर आया है जो इसे बाकी फोन से अलग बनाती है इसका मतलब साफ है कि आप इस फोन को एक बार चार्ज करके लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे आप गेमिंग करें वीडियो देखें या सोशल मीडिया चलाएं अब बात करते हैं कैमरे की इस फोन में 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है जिससे आप अच्छी और क्लियर फोटो क्लिक कर सकते हैं वहीं 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए काफी बढ़िया है डिस्प्ले की बात करें तो इसमें छह इंच का एफ एच डिस्प्ले दिया गया है जिसे कलर और ब्राइटनेस काफी शानदार मिलती है वीडियो देखना और गेम खेलना दोनों में आपको प्रीमियम फील मिलेगा परफॉरमेंस के लिए इसमें मीडिया टेक डिमेंसिटी छह शून्य मैक्स प्रोसेसर दिया गया है जो डेली यूज और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा माना जाता है अब बात करते हैं कीमत और उपलब्धता की ओप्पो F33 थ्री थ्री प्रो फाइव जी कीमत लगभग 37,999 हजार रुपए रखी गई है और यह फोन फ्लिपकार्ट अमेज़न और ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध रहेगा लॉन्च ऑफर्स में बैंक डिस्काउंट ई और एक्सचेंज ऑफर भी मिल सकते हैं जिससे आपको थोड़ा फायदा मिल सकता है अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जिसमें बड़ी बैटरी अच्छा कैमरा और प्रीमियम डिस्प्ले मिले तो OPPO F33 Pro 5G आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन सकता है ऐसी लेटेस्ट एक न्यूज स्मार्टफोन अपडेट और काम की जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट केपीजी टेक को बुकमार्क कर लीजिए और हमारी KPG ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद